कथम असो संस्कार अतिशय चित्तम साधिकारम न कर सकती थी प्रज्ञा से जन संस्कार है जिसकी विलक्षण बताया था उसका भी प्रवाह चलेगा लेने संसार का सुख दुख क्लेशों को देता नहीं है उस पर थोड़ा और विचार देखिए कथम असो संस्कार अतिशय साधिकारम न कर संस्कार अतिशय होता ये जो संस्कार पैदा हुआ है तो किस से प्रज्ञास समाधि जो कि वास्तव में आपके निर्भीक समाधि है वह लक्ष्य उसको पाने के लिए चित्र ने चित्त को आपने पहले संप्रज्ञा समाधि का अभ्यास कराया है चित्त का मुख्य रूपेण दो लक्ष्य होता है प्रवृत्ति का जो है कारण जो है दो है चित्त या तो विषय भोग के लिए प्रवृत्त होता है या तो विवेक ख्याति के लिए प्रवृत्त होता है दो में अगर कोई तीसरा काम नहीं चित्त का। या तो विषयोपभोग अथवा विवेक ख्याति जिससे मोक्ष हो जाता है अब यह विषयोपभोग से रहित हो गया है लेकिन विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हुआ बीच की अवस्था है ना यह इसलिए कहा जा रहा है ये जो संस्कार है प्रज्ञा संस्कार जो है यह संस्कार आपको पीछे तो ले लेके नहीं जाएंगे अवश्य आगे ही ले जाने वाले उस प्रज्ञा संस्कार का भी जब तक निरोध नहीं करोगे तो उसकी प्रवाह चलते रहेगा आप उस अज्ञा समाज की जो पराकाष्ठा थी निर्विचारा संप्रज्ञात में भी जब आप मूल प्रकृति को लेकर आदि करते हैं उस स्थिति में जागने के बाद में ग्रहित्र समापति वाला जब आप करते रहोगे उसी में स्थिर रह जाओगे आगे आप निर्भी समाज की ओर नहीं जा सकेंगे इसलिए बार बार कहते हैं कि पूर्व पक्ष शंगा करता है यदि ये भी एक संस्कार है तो ये भी हमें अवश्य ही सुख दुख भोग देना चाहिए इसलिए पूछ रहे क्यों नहीं देता ये असौ संस्कारातिशया अन्य संस्कार वित्तान संस्कार की अपेक्षा से ये अलग आपने कहा ना थान संस्कार जो जागृत काल में आप में होने वाले संस्कार के पीछा से ये अन्य विषय है प्रज्ञा का ये संस्कार है यह संस्कार जो संस्कार अतिशय विशे है विशेष संस्कार है यह हमें साधिकार चित्त को क्यों नहीं करता इस चित्त को साधिकार क्यों नहीं करता है? मतलब विषय उपभोग क्यों नहीं देता यह संस्कार इस अधिकार का पहले बोल चुका हूं गुण वैषम विशेष जो है जातेर भोग प्रदान करने का नाम इस साधिकार गुणों का कार्यारंभम में व अधिकार और इस संक्षेप में कहना चाहते गुण कार्यारंभम अधिकार गुण जो है अपने कार्य क्या है उनका जातेर भोग देना किसी का नाम अधिकार पूर्व से ही पूछ रहा है जब ये भी संस्कार है तो ये क्यों हमारे चित्र को भोग नहीं देगा साधिकारम खत्म न कर तब जवाब नज्ञा सं क्लेश क्षय तो चित्तम अधिकार विशिष्ट से जन जो संस्कार है वे संस्कार क्लेश के क्षय का कारण है क्लेश के नाश का कारण होते हैं वो इसीलिए वो चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं कर सकते न करवंत बल्कि करते क्या है चित्तमित स्व कार्यादाद यंती बल्कि चित्त को अपना कार्य संस्कार का कार्य क्या है भोग जातर भोग उससे रहित कर डालेंगे अवसाद यंती असमर्थन गुर और करेंगे क्या माँ ने इसको मिटा दिया फिर करेंगे क्या है संस्कार इनसे क्या लाभ होगा तो कहते हैं ख्यात पर्यवसन चित्र चित्त।, चित्त का लक्ष्य वास्तव में क्या था विवेक ख्या थी उसकी ओर आगे बढ़ा देता है इसीलिए समाधि की परंपरा से जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो वह इस स्थिति के पहुंचने के बाद जीने की संभावना खत्म हो जब गरीब कृष्ण आपत्ति निर्विचारा समाधि हो जाए शाश्विता कभी भी निर्विचारा समाधि हो जाए उस स्थिति में शब्द अनुलेखी निर्विचारा समाधि का ही श्रेष्ठता सुख वस्तुओं आपने सूक्ष्म वस्तुओं का अतिशय कहा ले गया प्रधान तक उसी के अंतर्गत सब आ गया ना इंद्रिया भी आ गया अहंकार भी आ गया सब इसविता वाली चीजें निर्विचार समाज के ही विभिन्न कोटिया है जो वहां कहा गया विचार वितर्क विचार आनंद वास्तव में विचार का ही विशेषण विस्तृत रूप समझाना है प्रपंच सानंद और नहीं तो वो भी दोनों के दोनों निर्विचार के अंतर्गत ही आ गया विभिन्न सीरिया निर्विचारा के अंतर्गत निर्विचारा होता ही है सूक्ष्म से निर्विचारा संप्रज्ञा समाधि जो था उसी पराकाष्ठा में क्या होता है येबरा प्रज्ञा उत्पन्न होता है और इसके जो संस्कार होता है आपको दो बारा संसार नहीं ले जाए अर्थात ये बहिरंग साधन है असंप्रज्ञा समाधि और अंतरंग साधन क्या है तब कहेंगे आगे सूत्र आएगा उसके लिए किंच निध प्रयत्न से अंतरंग साधन तम सूचना पूर्वक उपसंहर निरोध प्रयत्न का निरोध जो संप्रज्ञा समाधि है असंप्रज्ञा समाधि है उसका अंतरंग साधन बताने के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है इसलिए अधिकार में का भोग दोनों मिलकर क्या अधिकार है केवल भोगी मात्र को ही अधिकार बोल दे रहे अपवर्ग तो केवल कैवलोगे क्या भोग है विषय भोगी अधिकार सीधे अधिकार नहीं नहीं गलत है किंच निरोधे सर्वनिरोधात निर्भिज समाधि कस्या निरोधे सर्व निरोधात निर्वीज समाधि लेना अब संस्कार प्रवाह का भी निरोध कर देना निरोध, है योगवृत्ति निरोध असली निरोध यह है कि समाधि जनि जो सम्रज्ञा समाधियों से जनि जो संस्कार था हर गंभरा प्रज्ञा जनि जो संस्कार था प्रज्ञा संस्कार जिसको कहा जाता है वह प्रज्ञा संस्कार का भी निरोध कर देना वो सर्वनिरोधात अब जाकर के सर्वनिरोध हो जाने से इस समाधि का नाम निर्वीज समाधि हो जाता है इस प्रकार से दो प्रकार के अधिकारियों का विचार इस पाप से पूरा हो जाता है पहले विचार हो चुका है मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निर्ध। पंच भूमियों में ही समस्त जीवों को आपने ले लिया उनमें से जो निर्ध भूमि तक पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए यह असंप्रज्ञा समाधि है और जो एकाग्र भूमि पहुंचा हुआ के लिए जितनी भी आपने पढ़ा संप्रज्ञा समाधि का प्रभेद और ईश्वर ध्यान साधन और विचर्गनाभ्याम का जो जो प्राणायाम लिया और जो है आपका उसने भी अलग अलग कोटी लाकर क्या था ध्यान तक अनेक विकल्पों को जो दिया है तो सब एकाग्र भूमि वाले लेकिन आप लोगों में कितने एकाग्र भूमि वाले हैं ये आप ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए आपने आपको सभी क्या मानेंगे विक्षिप्त भूमि वाले और विक्षिप्त भूमि वाले ही अधिकतर है विक्षिप्त भूमि है इसलिए क्योंकि उनका मन विक्षिप्तवा वासित हो रहा है ना मन की विक्षिप्तता से ज्ञापन हो रहा है कि आप विक्षिप्त बुद्धि वाले हो विक्षिप्त भूमि वाले हो तो इसलिए आपके लिए साधना तो अगले पाद में आएगा ये सब आपने सुन लिया है क्योंकि भविष्य में आपके काम आने वाला है वर्तमान में आपका क्या काम आता है उस चीज को अगले पाद में ही वर्णन करेंगे क्योंकि ये जो है चर्चा जो हुई ये सब भूमि वालों के लिए और निरुद्ध भूमि वालों इसलिए कई बार इन चीज सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा भी है क्या ये इसलिए मन में आता है क्यूँकी खुद उस भूमि का सोच भी नहीं उनको तो वहां पर पहुंचे कहा इसलिए आश्चर्य होता है यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां पर वही है वहीं हैं आगे कुछ होता ही नहीं ऐसा नहीं है ना ये तो एकाग्र भूमि वालों का विचार है भले आप लोगों के अपने अनुभव में सारी बातें ना भी हो इसे ये ना सोचे कि इन भूमियों वाला है ही नहीं कोई ऐसा नहीं होता उत्तर उत्तर भूमि वाले अनेक हैं, प्रकृति वाले भी, भी हैं, जो पूर्व में विचार हो चुका है उतने मनमंत्रों को आनंद को पाने वाले भी विराजमान फिर वापस जन्म लेकर के फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले हैं इसे है। अनंत ब्रह्मांड अंतर्गत अनंत जीव जहाँ परिकल्पित है इनमें अनंत अवस्थाएं होने में कोई आशंका नहीं है इसलिए जानकर यहाँ पर ला रहे इस चीज को उसका भी निरोध करने की क्षमता वाला जो निरुद्ध चित्त वाला है निरुद्ध भूमि में जो पहुंचा हुआ है वो इस निर्भी समाज को पा सकता है सा न केवलम समाज प्रज्ञा विरोधी क्योंकि प्रज्ञा संस्कार विशिष्ट जो चित्त है वो प्रज्ञा प्रवाह की प्रति कारण हो जाता है जनक हो जाता है आते वो भी साधिकार ही है लेकिन अधिकार का स्वरूप भिन्न है एक अधिकार सिर्फ वो है जो आपको विषय भोग प्रदान करता है दूसरा का अधिकार का वो है जो आपको क्लेश को क्षीण करते हुए विवेक ख्या की ओर आगे बढ़ाता कोटि का अधिकार है तारस अधिकार वाला प्रज्ञा संस्कार अत प्रज्ञा संस्कार साधिकार ही हुआ वो भी साधिकार कोटि में ही आ गया लेकिन उस अधिकार का क्षय कर देना है उसको भी हटाने के लिए कुछ और करना अपेक्षित है क्या करना अपेक्षित है उसी को सूत्रकार ने बताया तस्य आप निरोधे मैंने प्रज्ञा संस्कार स्याप निरोधे जो प्रज्ञा संस्कार हुआ उसका भी निरोध करने पर सर्व निरोधा साप का निरोध हो जाने से निर्वीज समाधि स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी सबसे सा, क्या है विराव प्रत्यभ्यास कारण का ज्ञान भूता अध्यात्म प्रसाद जो था तल लक्षण जो परवैराग्य तक सारी चीज को ले लेना जो निरुद्ध भूमि का लक्षण पूर्व में जो जो संकेत दिया गया था विराम प्रत्यालम था है ना? और तजन्य ज्ञान गया अध्यात्म प्रसाद उससे भी जन जो पर वैराग्य सबसे विशिष्ट व्यक्ति स न केवलम समाज प्रज्ञा विरोधी व केवल संप्रज्ञात समाज जन्य जो प्रज्ञा संस्कार उसका विरोधी होता है इतना नहीं प्रज्ञा मात्र का विरोधी नहीं किंतु प्रज्ञा करता नाम संस्कार प्रतिबंधी केवल रिकंबरा प्रज्ञा को प्रदान करने वाला निर्विचारा संप्रज्ञा समाधि के पराकाष्ठ स्वरूप का प्रतिरोधी नहीं है किंतु संस्कार का भी विरोधी कौन निर्वीज समाधि अकस्मात क्यों क्योंकि निरोध ज संस्कार यहाँ भाष्य में थोड़ा विशेष ध्यान देने वाले एक दो बातें हैं निरोध शब्द अलग अलग अर्थ तो का प्रयोग करेंगे भाष्य वर्तमान में जिसे निरोध शब्द निरोध निरोध संस्कार निरोधजन्य संस्कार यहाँ निरोध शब्द का अर्थ पर वैराग्य पर वैराग्य जन संस्कार क्योंकि वैराग्य के पराकाश ही मोक्ष है पहले विचार हो चुका पर वैराग्य का लक्षण जिसके बारे में कहा थे इसका अधिकारी का चर्चा बाद में होएगा बस वो यहां आया कि परवैराग्य संपन्न व्यक्ति ही निरुद्ध भूमि वाला होता है और वही व्यक्ति असंप्रज्ञा समाधि अर्थात निर्भी समाधि का अधिकारी हो जाता है इसलिए परवैराग्य जन जो संस्कार समाधि जान संस्कारान बाधक समाधि जन्य संस्कार समाधि कौन सी संप्रज्ञा संप्रज्ञान समाधि जन जो क्या था पिथमरा प्रज्ञा उसके जी क्या था प्रज्ञा संस्कार उस प्रज्ञा संस्कार को विभाग देने वाला है इसलिए एकमात्र वास्तविक लक्ष्य क्या, लक्षण का तत्पर लख्ष यही हुआ जितना भी अभ्यास कर लो कुछ भी कर लो जब तक आपके अंदर पूर्ण वैराग्य नहीं है तब तक तो निर्वीत समाज या मोक्ष असंभव है ये कहना चाह रहे मात्र भी किसी भी चीज की आकांक्षा हो ज्ञात रूपेण या अज्ञात रूपेण अंदर विद्यमान रहेगा तो भी बाधक बनकर के आपको मुक्ति से दूर रखेगा इसीलिए कहा जाता है अंतर्मुख होकर अपने आप को देखो अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द प्रयोग होते हैं सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंट्रॉस्पेक्शन अपने भीतर अपने आप को देखना और उसके आंकलन करना क्या अंदर गए कचरा पेटी कितनी साफ हुई है ये समझना है अंदर देखा और अंदर बैठकर फिर मनोराज्य में चला गया ऐसा नहीं होने का ना अंदर घुसा फिर अंदर घुस के वहां तक जाना है जहां तक अपने वासना रोपी कचरा पेटी विद्यमान है और उसको टटोल के देखना है वहां कितना भी कूड़ा बाकी है उसको समझ कर गए उनकी वासनाओं को काटने योग्य आपको अभ्यास करना पड़ेगा चाहे शास्त्राभ्यास है उनकी वासनाएं विभिन्न प्रकार के होते जिनको तीन भाव विभक्त के लोगों ने समझाया है एक तो कर्मज वासनाएं होते हैं एक काम वासनाएं होते हैं और एक क्रूर वासनाएं लेने के लिए उपाय भी अलग अलग उपासना बताई गई है जैसे क्रोध की वासना होता है तो वहां कहिए कि आप जो भक्ति करें भक्ति करो प्रेमोपासना प्रेमोपासना से ही क्रोध वासना नष्ट हो मिलाना और काम वासना का दूर करने के लिए कहे तो काम वासना को का दूर करने योगोपासना योगो करनी पड़ती योग का अभ्यास की बिना इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होने वाला और कर्म जोसनाओं के लिए निष्काम कर्मयोग करना तो निषान कर्म योग क्रिया योग या अष्टांग योग या भक्ति ये जो योग है नाद योग वगैरह इनमें से कोई न कोई योग और भक्ति ये तीन चीज मिलकर के ही आपको निर्वीर समाधिक अधिकारी बना देते हैं इनके द्वारा वासनाक्षय होते जाएगा जैसे वासनाक्षय होते जाता है वैसे विवेक के द्वार खुलते जाते हैं जैसे विवेक क्या बढ़ते जाता है वैसे वैराग्य की पूर्णता अपने आप प्राप्त हो जाता है इसलिए कहते हैं यहाँ निरोध जो संस्कार पर वैराग्य चन्न जो संस्कार है वह समाज चन्न संस्कार तथा प्रज्ञा संस्कार को विभाजित कर देता है निरोध स्थिति कारक्रमानुभवे निरोध चित्तकृत संस्कार अस्तित्व अनुमेयम और दूसरी बात कहते हैं क्योंकि निरोध जन्य जो परिवार के जन संस्कार यदि यद्यपे संप्रज्ञान समाधि के जन संस्कारों को भले नाश कर लेते हैं लेकिन निरोध स्थिति का निश्चय कैसे होगा निरो संस्कार वाले हैं ये कैसा पता चलता है कत्य वो एक दिन में नहीं होने वाला काल धीरे धीरे धीरे होता है समय लगता है इन चीज काल क्रमानुभवे स्थिति की संबंधी काल कर्मानुभव के द्वारा ही निरोध चित्तकृत संस्कार का अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है वो भी सुस्पष्ट करिए और तब कर देखो दो प्रकार के संस्कार आपको हमेशा परेशान करना एक तो वित्वांश संस्कार दूसरा या फिर निरोध शब्द इस निरोध शब्द तो का अलग है इस निरोधकार निर्विचार संप्र समाधि विधान संस्कार और संप्रज्ञा समाधि जनि संस्कार यही दो संस्कार आपको बंधन का कारण है विधान संस्कार तो जाते और भोग को देता है और निर्विचार संप्रज्ञा समाधि का संस्कार आपको संप्रज्ञा समाधि प्रवाह में डाला हुआ रहेगा भले संस्कार को भी नहीं ला रहा है तो मोक्ष भी नहीं दे रहा है जैसे ट्रेन का शंटिंग होता है ना जानते ना सेंटिंग क्या होता है आ, ट्रैक पर इधर से उधर उधर से उधर उधर आगे पीछे आगे पीछे उधर रहता है ना आगे जाता है दूसरा स्टेशन है ना पीछे जाता किसी स्टेशन वही वही आगे पीछे होते रहता है वही हाल है निर्विचार संप्रदायों के कारण से आप वही आगे पीछे भटकते रहेंगे ना पीछे वास्तव में मनुष्य शरीरों को प्राप्त करोगे जन्म को प्राप्त करोगे ना आयु ना भोग ना उधर मोक्ष न आगे नहीं न पीछे नहीं पीछे फंसा रहेगा इसलिए दोनों ही संस्कार ठीक नहीं वित्तांत संस्कार तो हमेशा आपको पीछे डाल रखता है वो कभी आगे बढ़ने नहीं देता कवल्य की ओर आगे नहीं जाने देता संस्कार और ये जो निरोज निरो जिसको कहते हैं यहाँ पर आप संप्रज्ञा समाज निर्विचारा संप्रज्ञा समाजरा प्रज्ञात का जो प्रज्ञा संस्कार है वह भी आपको उन्मुक्त तो किया लेकिन वहीं रुकवा दिया वही प्रवाह में रह गया उस समाधि का आनंद में टिक जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है ये दोनों के दोनों निरोध समाधि प्रभव कैवल्य भागी यही संस्कार ही आपका अनुभव में आ जाएगा तब समझ लीजिए आपका निर्विध सम हो गई है उन संस्कारों के साथ प्रभव ही सह वितान संस्कार से जन्य और निर्विचार संप्रज्ञा समाधि जन्य जो संस्कार उनके साथ साथ कैवल्य प्रभागीय ही पर वैराग्य जो संस्कार कैवल्य को प्रदान करने वाला संस्कार कौन है पर वैराग्य जन जो संस्कार है इसे कैवल्य भागीय ही संस्कार है वैरागन संस्कार है ही चित्तम स्वस्या प्रकृत अवस्थित आयाम क्या हो जाता है तथा दृष्टु स्वरूप तब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तो वो सबके साथ अवस्थित चित्तम प्रे चित्त का विलय हो जाता है चित्त भी खत्म स्वरूप में लीन हो गया स्वरूप में लीन होने का मतलब पहले समझा चुका हूँ दर्पण और अमावस्या का दृष्टांत है जो किरण जहाँ से आ रहे थे वे किरण उसी की ओर वापस लौट गए सूर्य से आता हुआ किरण चंद्रमा से वापस सूर्य की ओर चला गया सूर्य से आता हुआ किरण जो था आपके दर्पण पर उस दर्पण को ऐसे आपने घुमा दिया वापस किरण सू पर चले गए उसी प्रकार से चित्त में आता पुरुष की ओर से जो चेतना आ रही थी प्रकाश आ रहा था और तो करते हुए आप या या तो तो निरोध संस्कार में या तो संस्कार में डालते की ओर जा रहा था वह प्रतिबंधित हो जाने पर वो वापस पुरुष की तो ओर चला गया इसी को कथित चित्त का ते संस्कार आधिकार विरोधी न इसीलिए ये जो संस्कार है कौन पर वैराग्य जन जो संस्कार है वो चित्त के अधिकार का विरोधी है चित्त का अधिकार दो ही प्रकार की है एक वित्तान संस्कार को लेकर के एक प्रज्ञा संस्कार को लेकर के दोनों प्रकार के अधिकार से रहित न स्थिति है तो वहा अत पुनर्जन्मादि निरोध संस्कार का होने पर भी स्थिति का वो कारण नहीं बन सकता यदि आप सोच सकते हैं ये जो निरोध असंप्रज्ञा समाधि भी कोई संस्कार पैदा करेगा तो उस संस्कार के कारण हमारी स्थिति बनी रहेगी फिर तो हमारा कैवल हुआ नहीं तब तो कहते नहीं, नहीं ना स्थिति है तब निरोध संस्कार जो आपका असंप्रज्ञा समाधि का अभ्यास यानी जो स्वरूप होता संस्कार है वह न साधिकार चित्त वो साधिकार चित्त नहीं हो सकता वो स्थिति का पुनर्जन्म आदि का कारण नहीं हो सकता तो पुनः वापस संप्रज्ञा समाधि में स्थिति में जाने वाला नहीं होता वहां तो केवल पुरुषार्थनक जो चित्त होता है वो साधिकार होता है और जो पुरुषार्थ सिद्ध हो गया मोक्ष प्राप्त होने के बाद वह संस्कार चित्त अधिकार प्रदान करने वाला नहीं होगा इसलिए कहते हैं नवा है ये समाज अवसिध अध सह केवल प्रभागी यही संस्कार ही चित्तम विनिवर्त जिसलिए उसका अधिकार मन विषय भोग जो, जो भी था आपका धर्म अर्ध काम मोक्ष व समाप्त हो गया अवसित अधिकार वाला हो गया है इसलिए कैवल्य भागी जो संस्कार थे वो भी चित्त के साथ सब खत्म हो जाएगा सुंदोर पसुंद न्याय है।, है ना सुंदोर बसुंदर न्याय क्या है जानते हैं तो जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा बता ही देते हैं की बहुत नए लोग है जिनको लोगो भी अभी पूरा हुआ नहीं है ये सूत्र सुन रहे तो उन्हें क्या वाले सुंदर पसुंद क्या होता है ये नहीं समझने का मतलब एक राक्षस का नाम था दूसरे राक्षस का नाम था उपसुंद और उपसुंद दो भाई थे, और दोनों भयंकर राक्षस थे सारी दुनिया को तबाह कर रखे थे अब इनको मारने के लिए कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उनको वरदान ऐसा था एक दूसरे पे ही मौत का कारण बनेंगे अब भगवान अवतार लेके क्या करेगा कोई नहीं मार सकता उसको तो उन्होंने ऐसे ब्रह्मा जिसे वरदान पा लिया कि हमारा मृत्यु का कारण छोटा भाई छोटे भाई का मृत्यु का कारण बड़ा भाई होनी चाहिए और कह क्या विष्णु आदि भी कारण नहीं होगा तो कोई मृत्यु का कारण रहा ही नहीं और उन दोनों में ऐसा प्रेम था कभी एक दूसरे को घूर के भी नहीं देखे हम कौन एक दूसरे को मारे तो इन दोनों का मृत्यु भी असंभव हो गया तब इंदिरा दैठक हुआ और चाल चलने की तय हुई एक नाम की शिश्वर वेश उर्वशी का बेटी उसको भेज दिया गया अब वो तिल प्रति तिल उत्तमोत्तम सौंदर्य को प्राप्त करने वाली होने से उसका नाम है तिलोत्तम था सौंदर्य उसका हमेशा बढ़ते ही रहता था घटता नहीं था कभी भी वो जब गई सामने अब दोनों ललचाने लगे मेरी पत्नी हो जाए तब उसे शरद रखा देखो भाई हमारा एक नियम है हम उसी को पति मानेंगे वरण करने को तैयार हो जो इस संसार में सबसे बलवान है और मैं एक पति व्रता हूँ दो पति नहीं हो सकता मेरा इसलिए आप दोनों चाह रहे हैं तो बार ये साबित करो आप दोनों में से कौन ज्यादा बलवान है? आप दोनों में भ्रंत हुई और एक दूसरे गला दबा दी <laughs> दोनों छुट्टी पाए तो वही सुंदो पुंदर न्याय यहाँ पर क्या होता है परवरा जन जो संस्कार था जिससे असंप्रज्ञा समाज कांसर मोक्ष हो रहा है निर्वी समाधि को प्राप्त कर आपने मोक्ष पाया है वह संस्कार और उसके जो है सामाजिक अधिकार कैवल्य भाग्य संस्कार ही सह है ना कैवल्य भागी संस्कार मैने पर वैराग के संस्कार थे वो उसके सहित अवस्ता अधिकार वाले जो चित्त दोनों के दोनों एक साथ को भी खत्म हो जाएंगे और असंप्रज्ञा समाधि निर्बीज समाज जन्य संस्कार और चित दोनों एक साथ खत्म आते हैं उस संस्कार से और फल मिलेगा क्या शंका ही खत्म हो गया तस्वीन निवृत्ते है पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा इस प्रकार से पर वैराग्य जिन कैवल्य भाग्य संस्कार के सहित चित्त का निवृत्त हो जाने पर यह पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है अतः शुद्ध मुक्त है इसलिए इस वक्त समय कहा दिया गया कि शुद्ध और मुक्त हो गया इस प्रकार से प्रथम पात्र विचार पूरा होता है इसका संग्रह किए हैं देखो योग निर्देश तदर्थम वृत्ति लक्षण योगापाया प्रेदाश्च योगोपाया प्रवेदाश्च योगो पादिन कद योग निर्देश योग का उद्देश्य क्या है और उसके साधन निर्देश क्या है विधि दोनों बचा गया तदर्थम वृत्ति लक्षण और उसको समझाने के बोले वृत्ति क्या है समझाया वृत्ति सारूप मित्र वृत्तियों के बारे में चर्चा हुई फिर योग्य उपायों का वर्णन किया योग्य उपायों का वर्णन कर दिया और उन उपायों के प्रभेद का भी वर्णन हुआ पाद स्विन उपवर्णी कहा इस प्रथम पाद में इन्हीं पदार्थों का वर्णन किया गया अतवा प्रथम पाद एकाग्रचित्त वाले जिनके लिए सम्रज्ञात योग रूपी साधन है और निर्दित योगी साधन है एकाग्र एकाग्रचित्त वालों के लिए सभी समाधि रूपा साधन और निर्दचित वालों के लिए निर्भी समाधि रूपा साधनों का वर्णन पूरा हो गया इसका संकेत दूसरी शब्दावली में गीता जी में कहा योगारूढ़ और योग आरु रुक्ष मुनेर योगम आरूढ़ी जो काग है वो यही ये, ये जो अभी प्रथम पाद आपने पढ़ा के आरुड़ का विचार है जो योग में आरुड़ हो चुका है जिसका अभ्यास चल पड़ा है गाड़ी चल पड़ी है आगे काफी उसको ना आसन की जरूरत ना न प्राणायाम की जरूरत है प्रत्याहार की जरूरत न धारणा की जरूरत बैठता है चालू हो जाता है उस स्थिति कौन चाक की बात पहले पाद में था वो आरूढ़ कहा जाता है उन आरूढ़ में भी दो एक जग निर्वी समाधि के अधिकार एकाग्र वाला और दूसरा निरुद्ध चित्त वाला आरु वृक्ष जो होता है वो विक्षिप्त चित्त वाला है उसके लिए कर्म कारण बन गया इसलिए आरु वृक्ष के मुनि के लिए ये सब नहीं हो सकता समाधिया इसलिए आप लोगों को समाधि जीवन सुन के होता है, तो है पता नहीं क्या है भी नहीं होता भी नहीं क्या है भी समझ में नहीं आता बता तो दिए इन्होंने संशय भी होते इन्होंने खुद भी अनुभव किए कि नीचे भगवान जाने बोल तो रहे हैं पढ़ा तो रहे हैं वाकई में सच भी है तो जो जैसे अवस्था का वही तो समझेगा इसलिए अधिकतर तो विक्षिप्त वाले होने के कारण यह द्वितीय उत्पाद बहुत प्रमुख और प्रधान इसलिए दो प्रकार का साधन बताएंगे एक क्रिया योग एक अष्टांग योग विक्षिप्त में भी दो अवस्थाएं विक्षिप्त अवस्था वालों में भी पुनः दो अवस्था किया जैसे आरूढ़ में दो था वैसे आरुक्षु आरु में भी दो प्रकार विक्षिप्त अवस्था में दो में से एक वह है जिसका शरीर ही योग के अष्टांग योग के लायक नहीं है लेकिन संसार से किंचित वैराग्य से विशिष्ट हो चुका है शरीर योग के लायक नहीं रह गया उस स्थिति वाला जो होता है वाला उसको भी अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़कर मोक्ष के ओर जाने के साधन बता रहे हैं सबसे पहले उन्हीं को ले रहे हैं। थे ऋषि बड़े दयावान होते हैं समर्थ को तो बाद में संभाली लेंगे असमर्थ को पहले असहया असहा नाम अग्रेसनिवेश नियम है सर्वसाधन असहाय नाम अग्र सन्निवेश तो कहाँ आया परिवार जानते हैं नियम बताया हलो अनंतरा संयोग मावासीकार ने वहां बताया असहा नाम अग्र सन्निवेश तो असहाय जो होते हैं इसलिए लौकिक न्याय भी है ये तो लौकिक व्यवहार में भी जब बोलता है कहीं रोड पार करते हैं तो क्या बोलते हैं पुलिस वालों का एडवर्टाइजमेंट होता है पहले बूढ़ा बूढ़ी को जाने दो बल्कि उनके हाथ पकड़ के पार करा दो तुम भागो और उसको गिरा के भागो ऐसे काम नहीं करना ये तो शिक्षा देते कि नहीं देते मैंने वो असहाय हैं बेचारे उनका तुमार करते हुए जवान का कि पहले उनको पार कर दो फिर पीछे अपना रास्ता पकड़ो तो इसीलिए असहाय अग्रेस निवेश के आधार पर जो योग के लिए अयोग्य है ऐसे असहाय लोग जो होते हैं शरीर आदि के कारण से जन्मांतरों जन के अनेक प्रकार के पाप वासनाओं के कारण से दुर्बल और जो है अयोग्य शरीर जी ने प्राप्त हो रखा है लकवा हो रखा है या पोलियो है अनेक प्रकार के अंधे हैं लंगड़े हैं प्रकार के होते हैं जिन कारण से आसन प्राणायाम प्रत्यार धारणा की प्रक्रिया से वो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है उन लोगों के लिए सबसे पहला आरंभ करते हैं तपस्वादान क्रिया योग लेकिन एक चीज विलक्षणता है इस योग दर्शन में तीन प्रकार के अधिकारी मुख्य रूप में हुआ ना विक्षिप्त एकाग्र तीनों के लिए बताए हुए साधनों में इन्होंने ईश्वर प्रणधान का प्रयोग कर दिया ईश्वर प्रणधान पहले भी आया एकाग्र चित्त वाले को भी ईश्वर प्रणधान पंडित और विक्षिप्त में असहाय के लिए भी आ गया ईश्वर प्रणिधान आने और आगे अष्टांग योग के अंदर भी आएगा दो बत्तीसवें सूत्रों में उसमें नियमों के अंदर दिनाएंगे शौच संतोष तपस्वा देशानी नियम तो वहां भी आएगा मन तीन प्रकार के अधिकारियों के लिए तो ईश्वर प्रणिधान अत्यंत है इसलिए आप लोगों के लिए तो ईश्वर प्रणिधान अति आवश्यक पदार्थ हो गया उपासना तो के बिना मोक्ष मार्ग प्रगति हो ही नहीं सकती केवल जानने से समझने से होता नहीं है बल्कि जानो समझो फिर अपने आप को संभल जाओ सुधरो तब समाधि होगी ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी संभलने और सुधरने के लिए ही उपासना की आवश्यकता है बिगड़े तो सभी हैं, संभले कोई नहीं है और संभलना है और सुधरना भी ये दोनों काम के लिए ही बार बार ईश्वर पर निधान का तीन बारियों सूत्र में कदम तीन प्रकार के अधिकारी एकाग्रशित पहुंचने के बावजूद भी वहां भी वो गिरने की संभावना है निर्वितर सवित निर्विचार समाधियों के सीढ़ियों में कहीं भी फंस सकता है इसलिए शर्त उसके लिए आवश्यक हुआ और निरुप भूमि वालों के लिए जरूरत नहीं उसके लिए जरूरत नहीं विक्षिप्त में दो कोटिया दोनों को जरूरत है असहाय के लिए भी और सामर्थ के लिए दोनों की उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः समाह चित्त चित्तोपि कथम चित्तोपी योग, चित्तो योग युक्त आरभ्य चित्तोपी आ गया न अव्य चित्त वाले एकाग्र निध भूमि वाले उनको तो आपने बता दिया समाहित चित्त वालों के लिए समाहित चित्त में दो हिस्सा एकाग्र और निरुद्ध उन दोनों के लिए जो योग बताना था वो आपने बता दिया लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा महत्व तो विक्षुप चित्त वाले हैं इनकी संज्ञा ही बहुत ज्यादा है और यही कृपा पात्र है कृपा के लायक यही लोग है वो तो आगे बढ़ चुके हैं वो तो आगे जाएंगे ही उनको उतना ज्यादा जो है महत्व देने की अपेक्षा नहीं है सबसे ज्यादा महत्व तो इन्हें देना पड़ेगा जो बिगड़े हुए हैं इनके सुधारने का अवसर देना इसलिए कहते कि देखो कौतम वित्युत चित्तोप योग जो वितुत चित्त वाला है वह भी योग युक्त कैसे हो सकता है बताओ उसी प्रक्रिया को बताने के लिए आरंभ हो रहा है शादी तो वही है योग हो जाना योग दो योग युक्त कहा था ना मंगलाचरण में भी और योगयुक्त हो जाना स्वरूप प्रतिष्ठा होना ही लक्ष्य है चाहे वो कोई भी अवस्था वाले कोई भी भूमि वाला हो सभी भूमि वालों के लिए एक ही बात है लक्ष्य तो मोक्षित वाले को मोक्ष और ले जाना ही सबसे कठिन काम क्योंकि इसकी बुद्धि न इधर की न उधर की होती है बड़ा ननु नच किया करता है शंका ही शंका उसके अंदर भरा पड़ा रहता है और शंकाओं का समाधान तो होता नहीं इसलिए एक के में निष्ठा होती नहीं एक के प्रति श्रद्धा नहीं बनती एक साधन में प्रति श्रद्धा है एक गुरु में श्रद्धा नहीं बनती यहां सुन गया धरे हो सकते वो बहुत बढ़िया होगा वो वहां चल पड़ेगा कभी आर्ट ऑफ लिविंग है कभी भोग ऑफ लिविंग में चला जाता है कहीं कुछ कभी कुछ भागते रहता है कहीं भी वो टिक नहीं पाता है वित्ती वाला वाले का दुर्दशा है चंचलम ही मनह कृष्ण चंचल है इसलिए कहते उसके लिए क्या करना है तो तीन रास्ता बता रहे तपस्वाध्याय प्रणिधानी क्रिया योग हितमिते मेध्य असनम इत्यादि ही तप हित मित मेध्य असन करना खाना पीना यही तप तब वहां देने के आप जाके बर्फ में बैठ जाए ऐसे थोड़े होता है हिमालय में पहुंच गया वो बर्फ में चला गया तो तब कर गया वहाँ तो बहुत सारे पशु भी घूम रहे है तो इसके इसमें कहीं भी रहो हित मित्त मेध्य भक्षण करना ये योग्यता आ जाए तो उससे बढ़िया कोई तो तपस्या नहीं सड़क तो पे जाते हमने देखा कहीं ब्रह्मचारी विकास तो में, पास में। वहाँ के लोगों को वो पकौड़ी छानता है ना प्याज की बड़ा सुगंध आता है वो घुस जाते हैं सब तुरंत कंट्रोल ही नहीं है कोई नियंत्रण नहीं पकोड़ी का गंध आते वो वहीं पीछे चला गया वो दुकान में चला गया क्या ब्रह्मचारी अमित भी भक्षण के लिए प्रवृत्ति हो रहा है वो अमित साधना के लिए निशिध पदार्थ है प्रधान पदार्थ उनको त्यागना चाहिए इधर हित खाना मित खाना और मेध्य कोई खाना हित मित तपा। हिता हित को स्वयं समझना पड़ेगा किस चीज को खाने के बाद आपको क्या हुआ पहले भी कई बार बता चुका हूं इसलिए तो तो डायरी रखनी पड़ेगी क्या खाए तो अगला दिन क्या था सुबह क्या खाए थे दोपहर क्या खाए थे शाम को क्या खाए थे टाइम टेबल बनाओ और उसमें भी कोई छल का पटर नहीं क्यों तो तुम अपने आप को ठग लोगे कहीं कोई दूसरा डायरी पढ़ लेगा तो क्या होगा वो तो डर के हमारे प्यास खाया नहीं लिखेगा वहां पर हमने क्या ऐसे <laughs> <laughs> नहीं करना है। चाहे कोई पढ़े पढ़ के बुरा समझो भांड में जाए आपका अपना कल्याण देखो किसी ने आपको गलत समझ ले उसे आपका क्या बिगड़ रहा है? है कोई आपको गलत समझे चाहे अच्छा समझे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है आपको अपने आध्यात्मिक प्रगति देखना है या दुनिया की वाहवाह देखना है दो में एक दुनिया की वाहवाह करना है तो छली कपड़ी बेमान ढोंग बनना पड़ेगा करना पड़ेगा करो सिद्ध के बैठ जाओ अरे दुनिया पूजेगी क्यों नहीं पूजेगी लेकिन वो नहीं होगा ना उससे अपना कल्याण नहीं है इसीलिए निश्चल होकर के बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या खाया उसका नतीजा क्या हुआ क्या खाया इतना ही नहीं कितना खाया ये भी जरूरी है हाँ। तुम्हें दस रसगुल्ला खाए थे लिखो वहा हमु भंडारे में मैंने दस लड्डू खाए लिखो क्या और कितना दोनों हित और मित्र दोनों का नहीं इसलिए केवल हित नहीं मित भी दोनों देखना है ना नाप भी जरूरी है कितने खाए तो आलस आया कितने खाए तो ध्यान अच्छा हुआ कितने खाए तो आपका आसन ठीक से चला कितने खाए तो कैसे ज्ञान होना चाहिए आपको कौन चीज और कितना ये दोनों हित और हित का निर्णय लेने के लिए आपको कम से कम दो तीन महीने अभ्यास करने पड़ेंगे और अलग चीजें खाने पड़ेंगे नहीं मिलता तो खरीद के खाओ और देखो क्या उसका रिएक्शन होता है और फिर निर्णय लो उसके बाद बैठ करके उन दिनों को लाल रंग में लगा दो जिसमें जो तुम्हारा साधना हुई नहीं अगले दिन शौच हुआ नहीं अगला दिन हालत बढ़ गया है गैस बढ़ गया सुगर होने लग गया अनेकों प्रॉब्लम हुए, और साधना गया, पढ़ाई भी छूट गई, है ना? तो वो समझना है अभी फिर उसके अलग चार्ट बना लो ये चीज मुझे जीवन में कभी खाना नहीं और इन्हें खाता भी इतना नहीं खाऊंगा जितना खाने के बाद बिगड़ा था उसे कम खाऊंगा मैंने हित मित और होना ध्यान रखना है सात्विक राशि आहारों का इस गीता में बहुत अच्छी चर्चा कर चुके हैं सोलह सत्रवीं अध्यायों में उसको समझिए सात्विक राशि भेदों को उसके अनुसार आहार उठना बैठना खाना पीना बोलना चलो सारी चीजों में सात्विकता अधिक से अधिक लाने का नाम तप है दूसरे नंबर में कहते स्वाध्याय स्वाध्याय का दौर करते हैं एक तो प्रणव जप और दूसरा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन तीसरा ईश्वर प्रधान जो आप जानते पूर्व सुन चुके हैं सकल क्रियाकलापों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना अपने अहंकार को भी अर्पण कर देना केवल कर्म और कर्म फल को नहीं लोग कर्म कर फल को तो, तो कर देते हैं लेकिन अपने आप अर्पण नहीं कर पाते समस्या यहाँ आता है इसीलिए भक्ति प्रधान दर्शनकारों ने प्रपत्ति नाम का चीज माना प्रपत्ति रामानुज है जितने वगैरह सारे संप्रदाय वालों ने एक प्रपत्ति नाम की चीज मानते पूर्ण शरणागति और कुछ नहीं हो पूर्ण शरणागति का मतलब अपना अहंकार को भी भगवान के चरणों में डाल डालते यही सबसे जगह बड़ा कठिन काम होता है मैं नहीं हूं ये निर्णय मैं कुछ नहीं हूं मैं हूं लेकिन मैं कुछ नहीं हूं मैं हूं आत्मदृष्टि हो भी अहंकार नहीं मैं कुछ हूं यह अहंकार हो जाता है जो कुछ है सो तो यही है ये भाव आ जाए वह अहंकार का समर्पण होता है वो ईश्वर परिधान में आया ये तीनों मिला करके कहते हैं क्रिया योगा क्रिया रूप योग साधन तत्क क्रिया योगा क्रिया स्वरूप है ये? ये सब क्रिया है बाह्य क्रिया है कुछ तो शरीर को लेकर के कुछ तो जो है मन को लेकर के क्रिया रूपा है ये और आपके समाज रूप योग का साधन ही है नाम क्रिया क्रिया क्रियायोगा ना तपस्ता इत्यादि गी में गहना उसका ना तपस्वी योग्यपस्वी को कभी मोक्ष मिल नहीं सकता न अतपस्वी नो योग्यति अतस्वी के लिए योग कभी सिद्ध होता नहीं अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती अनादिकर्म क्लेशवासना चित्र प्रत्यपस्थित विषय जाला अशुद्धि नांद्रण तिरण तप संदी तपसान अना काल से चलाया हुआ कर्म क्लेश की वासना इतनी विचित्र है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते उसके वैचित्रता का वर्णन नहीं हो सकता कौन सी वासना कब और कैसे जग जाती है क्यों जगती है आप समझ नहीं सकते इसलिए भगवान भी कह देते हैं गहना कर्मण गति हम भी नहीं बता सकते बोलते कर्म की गति अत्यंत गहन है कोई नहीं समझ सकता चलते चलते कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं इसलिए पहले वे कहानी सुनाया था महात्मा की मरण काल तक वो अपने आप को महात्मा मानने को तैयार नहीं था मरण क्षण तक देशिया बार बार पूछती है महाराज आप तो महात्मा बहुत प्रसिद्ध लोग दुनिया आपको है तो आप हमारे घर पारिये हमारे भी जो घर का उद्धार कर दो तो तुम्हारे जो है ना बड़ा कठिन काम है तुमने जो कहा कंडीशन है आप महात्मा ही इसलिए घर आइए लेकिन हमें तो यही संशय है महात्मा लेकिन उसके सामने नहीं कहे की मेरे को संशय है उसको कहे की भाई सात दिन समय दे दो हम सोच समझ के बताएंगे कि महात्मा है या नहीं फिर दिन बोलती है, तब वो कह और सात दिन हमें समय दे दो महीना चला गया फिर पूछना छोड़ी नहीं तब वो जिस दिन मैं महात्मा हूँ या नहीं हूँ जो तय हो जाएगा मेरे चिंतन में उस दिन मैं स्वयं तुमको बताऊंगा तुम बीच मत पूछा करो ठीक है वो पूछना बंद कर दिया और स्नान आदि करते सारा काम चलता भजन तब करता बुढ़ापा आ गया मौत में आए समय आ गया बिस्तर पर पड़े हुए हैं आधे घंटे में जाने वाले हैं उस समय में वो बोलते को बुलाया गया तो बोले महाराज इस समय क्या सेवा करूं करो आपने तेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बुलाया आप मुझे अब मुझे गारंटी है अब आधे एक घंटा बाकी है सारा शरीर झर्जर हो चुका है अब सौ बढ़िया से बढ़िया अप्सरा भी आ जाए हमारी इंद्रियां ठप्प नहीं होंगी गड़बड़ नहीं करेंगे तुम तो क्या अपसराए भी आ जाए ये पक्का है मेरे को अब इंद्रिया गड़बड़ाएंगे नहीं इस बात मैं तुमको कह रहा हूं कि मैं महात्मा था हूं और रहूंगा तो वो जो चीज है ना वो महत्वपूर्ण है पहले व्यक्ति जल्दबाजी में गड़बड़ कर लेता है क्योंकि वो इतना विचित्र है भरोसा नहीं आप जहाँ मान लिया है मैं महात्मा हूँ अगला ही दिन माया ऐसे फंसा देगी यहाँ से बाहर निकलने की जोर के पीछे चले जाओगे तूने मान लिया ना मैं महात्मा हूँ वही खतरा हो गया ये माया ऐसा विचित्र ईश्वर की लीला ऐसी विचित्र है वासना को जगा देंगे यहाँ से सड़क पार करने से पहले आप फंस जाओगे इसलिए यहां पर कथन कर रहे हैं कि देखो ये इतना विचित्र है अनादि है कार्म क्लेश की वासना की वही चित्रता का वर्ण नहीं किया जा सकता है उससे प्रतिस्थापित जो विषय जाल है यही अशुद्धि है ये जो विषय जाल सामने से उपस्थित है वही अशुद्धि है इस अशुद्धि को तप के बिना आप दूर नहीं कर सकते अंतरेण तप संभेदम न आपद्यता ये को तप के बिना इसका संभेदन करना असंभव है इसीलिए तपस तप को सबसे पहले लिया तत्त प्रसादनम अभामानीन मन्यते। में वह भी तप ऐसे करना किसी चित्त को बाधित नहीं कर देना ऐसी कठोर तपस्या करने का कोई लाभ नहीं है उल्टा और फंसने की संभावना मेहनका जैसे आ जाएगी कोई ना कोई ईश्वर मित्र ने कठोर तपस्या किया फंसा तो बहुत सारी कहानियां हैं फंसने के बहुत आसान तरीके हैं तब वो करना है जो चित्त को बाधित भी न किया जाए और चित्त को नियंत्रित भी कर दिया जाए चित्र संयमित भी हो जाए साथ साथ चित्र को बाधा भी न पहुंच जाए जो खिलाना भी है भूखा नहीं तो बिगड़ेगा वो इसे हित मित मित भोजन कहा गया नहीं तो बिगड़ जाएगा जल्दी ही तीसरे कद चित्त को बाधने वाला न हो चित्त प्रसाद अबाध ऐसा तप को ही अन्य मिथि मन्यते पतंजलि ही ऐसा पंजन वर्ष मानते हैं